भागवत कथा दशम स्कंद पूर्वार्ध अघासुर का उद्धार श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और शिंगे बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपनी साथ अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जताते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रजमंडल से निकल पड़े श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वालबाल सुंदर छीके बेत सिंगी और बाँसुरी लेकर तथा अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे यद्यपि सब के सब ग्वालबाल कांच घुची मड़ी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 दूसरा तीसरे के और तीसरा और भी दूर चौथे के पास फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूऊँगा पहले मैं छूँगा इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सब के सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर हो जाते कोई बाँसुरी बजा रहा है तो कोई सिंगी ही फूक रहा है कोई कोई भौरों के साथ गुनगुना रहे हैं तो बहुत से कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं एक ओर कुछ बा, ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं कोई बगुले के पास उसी के समान आँखें मूंद बैठ रहे हैं तो कोई मोरों को नाचते देख उन्हीं की तरह नाच रहे हैं कोई कोई बंदरों की पूँछ पकड़ कर खींच रहे हैं तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चल रहे हैं कोई कोई उनके साथ मुँह बना रहे हैं तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछार में छपका खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं कोई पानी में अपनी परछाई देख कर, उसकी हँसी कर रहे हैं तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं दास्य से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं और मायाबोहित विषयांधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वसमी कर लिया है उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल बालों की आँखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं उनकी सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए परीक्षित इसी समय अघासुर नाम का महान दैत्य आधम का उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी नहीं गई उसके हृदय में जलन होने लगी वह इतना भयंकर था कि अमृतपान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाढ़ देखते रहते थे कि, कि किसी प्रकार से इसके मृत्यु का अवसर आ जाए अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था वह श्री कृष्ण श्री रामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे मार डालूंगा जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे संतान ही प्राणियों के प्राण हैं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 उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था उसका नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ बादलों से लग रहा था उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़े पर्वत के शिखर थी जान पड़ती थी मुंह के भीतर घोर अंधकार था जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखती थी सांस आंधी के समान थी और आँखें दावा के समान धक रही थी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 इसकी दाढ़े मालूम पड़ती है चौथे ने कहा अरे भाई यह लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सरीखी मालूम पड़ती है और इन गिरी शिंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतरी भाग को भी मात करता है किसी दूसरे ग्वाल बाल ने कहा देखो देखो ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है इसी से यह गर्म और तीखी हवा आ रही है परंतु अजगर की सांस के साथ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 हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े ही इस प्रकार कहते हुए वे ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीर कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए उन अनजान बच्चों के आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है परीक्षित भगवान श्री कृष्ण जान गए